भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ सप्तमो भरतचरित्र भरतस्तु सप्तमोध्याय भरतचरित्रीशोकुवाच भरतस्तो महाभागवत भगवतालपनायतीदनुशाशन पर पंच जुहितर मुपज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व की कन्या पंचजनी से विवाह किया तस् तस्मोह आत्मजान का नो रूपानात्मल पंच जन भूतादीरी वूत सूक्ष्म सुदर्शन आवरण अजनाभमी जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि पाँच भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार पंच के गर्भ से उनके सुमति राष्ट्रभि सुदर्शन आवरण और धूम्र केतु नामक पांच पुत्र हुए जो सर्वथा उन्हीं के समान थे इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजान अजनाभ वर्ष था राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं सबुविन्मही पति पित्रे पिता महवत्तया वर्तमान प्रजा स्वधर्मम अनुवर्तमान पर्यपालयत महाराज भरत बहुत थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्चल्य भाव से पालन करने लगे इजे च भगवंत यज्ञ क्रत रूपम क्रतुभिच्चावच श्रद्धया हिताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातु उन्होंने होता उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र दर्श पूर्ण मास चातुर्मास्य पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञों से यथा समय यथासमय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप श्री भगवान का यजन किया फुट नोट प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्रादि क्रतु दो प्रकार के होते हैं संपूर्ण अंगों से युक्त कृतुओं को प्रकृति कहते हैं और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते किसी न किसी अंग की कमी रहती है उन्हें विकृति कहते हैं संप्रचरसुना जागेशु विचितांगकृेस्वूव य्रियाफल धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषेदेवतालिंग मंत्राण नियामकतया साक्षात्कर्त परता भगवती वासुदेव एवा भाव मन हवि पुण्य मृदित कषाजो हविधर्मे गृह्यड़ेशु सो यज्ञजो देवास्थान इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अधर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे वसुत वे परब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं इस प्रकार अपने भगवत अर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के रागद्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ यज्ञभोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे एवं कर्म विशुद्धिया विशुद्ध तत्व आकाशरी ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरशरूपोपलक्षणे थी वत्वत्स कौस्तुभवन मलारी दरगदादि भी रूपलक्षित निज पुरुष हृल्लेखित आत्मनि ले पुरुष रूपेण विरोचमान उच्च स्तराम भक्ति रनुदीन भेदमान जायत जा इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मस्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवश कौस्तुभ वनमाला चक्र शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निर्जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं दिन दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई एवं वर्षा युत सहस्रपर्यतावसित तरोधी निर्माणी भुज्यमनम स्वतनभ्यो विभज्य स्वयं सकल पितृपयतामहे केता इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया फिर अपने सर्वसंपत्ति सम्पन्न राजमहल से निकल कर वे पुलश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए यगवान हरिद्यापी त्रत्याम निज जनाम वात्सल्यल सन्निधाप्यत इच्छारूपेण इस कुश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं यदा संप्रधान्यो भय तो नाभी भी चक्री चक्र नदी नाम सरित प्रबरा सर्वतः पवित्री कर होती वहां चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शाल ग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है तस्वील एक विविध कुसुम शिखाबी कंदमूल फलोपहारमी मान भगवत आराधन विवक्त उपरत विषयाभिलाष उभम भितशम पराम नृवतेम उस पुलहास्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्रष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे इससे उनका अंतकरण समस्त विषयाभिलाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ तय अविरतः पुरुषा पुरुष भगवते भगवती प्रवर्धमान अनुराग भरत ध्रुत हृदय प्रहर्षवेगेनात्मनोमन रोम पुनकोलकंठ प्रवृत्त प्रणय बास्मनलोकन एवं निज रमणारुण चरणुध्यान पीचितभक्तिगेन परप्लुत परमाद गंभीरहृदय हृदावगाषणस्तामी न इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए जैसे उनकी दृष्टि रुक गई अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार विंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्ध के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा इत्थम धृत भगवत एस सानु शमनाभिषेका विरोचमाचा भगवंतर पुरुष मुझ्जिहारे सूर्यमंडलभ्यूपतिष्ठन्ने तदूहोवाच इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करते थे तथा तो त्रिकाल स्नान के कारण भींगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घूमराली लटों में परिणत हो गए थे जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते परो रज सवितुर्जा तेदो देवस्य भर गो मनसेम जजान सूरे तुनराविश्य चे हंसम ध्राणम नृषधि भगवान सूर्य का कर्म तेज प्रकृति से परे है उसी से संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपने चित्त शक्ति द्वारा विषय जीवों की रक्षा करता है हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं श्रीमदभागवते महापुराणे पारमंस्याम सहितायां पंचमस्कंधे भरतचरते भगवत्परचर सप्तमोंध्याय